क्रमण तप है विरोध नहीं निरोध नहीं संघर्ष नहीं अतिक्रमण ट्रांसेंडेंस बुद्ध ने एक बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया है वो शब्द है पारमिता वो कहते हैं लड़ो मत इस किनारे से उस किनारे चले जाओ पार चले जाओ पारमिता लड़ो मत इस किनारे से जहां तुम खड़े हो लड़ो मत क्योंकि लड़ोगे तो भी इसी किनारे पर खड़े रहोगे जिससे लड़ना हो उसके पास रहना पड़ेगा जिससे लड़ना हो उससे दूर जाना खतरनाक है दुश्मन आमने सामने संगीने लेके खड़े रहते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बाउंड्री पर देखें उनको वो खड़े हिंदुस्तान चीन की बाउंड्री पर देखें वो संगीने लिए खड़े दुश्मन से दूर जाना खतरनाक है दुश्मन के सामने ही संगीन लेके खड़े रहना पड़ता है अगर इस तट से लड़ोगे बुद्ध ने कहा है अगर भोग के तट से लड़ोगे तो उस तट पर पहुंचोगे कैसे लड़ो मत उस तट पे पहुंच जाओ ये तट छूट जाएगा भूल जाएगा विलीन हो जाएगा तपश्चर्या अतिक्रमण है ट्रांसजेंडेंस है द्वंद नहीं संघर्ष नहीं तो इस अतिक्रमण के रूप पर हम थोड़े गहरे जाएंगे तो बहुत सी बातें ख्याल हो सकेंगी। एक तो पहले ख्याल ले लें कि अतिक्रमण का क्या अर्थ होता है आप एक घाटी में खड़े हैं अंधेरा है बहुत आप उस अंधेरे से लड़ते नहीं आप सिर्फ पहाड़ के शिखर पर चढ़ना शुरू कर देते थोड़ी देर में आप पाते हैं कि आप सूर्य से मंडित शिखर के निकट पहुंचने लगे वहां कोई अंधेरा नहीं है घाटी में अंधेरा था आप घाटी में खड़े ही ना रहे आपने सूर्य मंडित शिखर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया आपने धूप से नहाए हुए शिखर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया आप प्रकाश में पहुंच गए अतिक्रमण हुआ संघर्ष जरा भी नहीं जहां आप है वहां दो चीजें हैं आप भी हैं और आपके आस घिरा हुआ घाटी का अंधेरा भी है दो है वहां आप भी हैं घाटी का अंधेरा भी है अगर घाटी के अंधेरे से आप लड़ते हैं तो आपको घाटी में ही रहना पड़ेगा अगर आप घाटी के अंधेरे से लड़ते नहीं अपने भीतर जो आप हैं उसे ऊपर उठाते हैं उर्द्वगमन पर चलते हैं तो घाटी के अंधेरे पर ध्यान देने की ही जरूरत नहीं है जहां हम खड़े हैं वहां चारों तरफ वृत्तियां हैं भोग की वो भी है आप भी हैं गलत त्यागी का ध्यान वृत्तियों पे होता है कि इस वृत्ति को मैं कैसे मिटाऊं सही त्यागी का ध्यान स्वयं पर होता है कि इस वृत्ति के मैं ऊपर कैसे उठ जाऊं इस फर्क को ठीक से समझ लें क्योंकि इन दोनों की यात्रा अलग होगी दोनों का नियम अलग होगा दोनों की साधना अलग होगी दोनों की दिशा अलग होगी दोनों का ध्यान अलग होगा वृत्ति से जो लड़ रहा है उसका ध्यान वृत्ति पर होगा स्वयं को जो ऊंचा उठा रहा है उसका ध्यान स्वयं पर होगा जो वृत्तियों से लड़ रहा उसका ध्यान बहिर्मुखी होगा जो स्वयं को ऊर्धगन की तरफ ले जा रहा है उसका ध्यान अंतर्मुखी होगा और एक मजे की बात है कि ध्यान भोजन है जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं उसको आप शक्ति देते हैं जिस चीज को आप ध्यान देते हैं उसको आप शक्ति देते हैं मैं पावलिता की बात कर रहा था चेक विचारक और वैज्ञानिक छोटे छोटे यंत्र हैं उसके पास वो कहता है पांच मिनट आख गड़ा के ध्यान से यंत्र को देखते रहो और वो यंत्र आपकी शक्ति को संग्रहित कर लेता है अमेरिका में एक बहुत अद्भुत आदमी था जिसे दो साल की सजा अमेरिका की सरकार ने दी ऐसा लगता है कि आदमी की बुद्धि बढ़ती नहीं वो दो हजार साल हो तो भी वही करता है दो साल बाद वही करता है एक आदमी था विलहम रैक इस सदी में जिन लोगों के पास अंतर्दृष्टि रही उनमें से एक आदमी उसको दो साल सजा भोगनी पड़ी और आखिर में अमरीकी सरकार ने उसे पागलखाना उसको पागल करार देके कानूनों ने उसको पागलखाने भेज दिया उस पे मुकदमा चला एक बहुत अजीब बात पर जिस पर अब उसके मर जाने के बाद वैज्ञानिक कह रहे हैं कि शायद वो ठीक था उसने एक, एक अद्भुत बॉक्स एक पेटी बनाई थी जिसको वो आर्गान बॉक्स कहता था वो कहता था इसके भीतर कोई व्यक्ति लेट जाए और काम वासना का विचार करता रहे तो उसकी काम वासना की शक्ति इस डब्बे में संग्रहित हो जाती लेकिन अब इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण क्या हो कि उसमें संग्रहित हो जाती वो कहता था प्रमाण एक ही है कि आप किसी को भी इसके भीतर लिटा दें जिसको बिल्कुल पता नहीं है वह एक मिनट के बाद काम वासना का विचार करना शुरू कर देता किसी को भी लिटा दे वो कहता था यही प्रमाण है इसको तो वो हजारों लोगों का प्रमाण देता था लेकिन इसको वैज्ञानिक कहते थे हम इसको कोई प्रमाण नहीं मानते वो आदमी ब्रह्म हो सकता है उस आदमी की आदत हो सकती है इस डब्बे के भीतर वो कहता था जो विचार आप करेंगे जहां आपका ध्यान जाएगा वहीं शक्ति संग्रहित हो जाती है वो अनेक ऐसे लोगों को जिनको मानसिक रूप से ख्याल पैदा हो गया है कि वो क्लीव है इंपोर्टेंट है इन बाक्सों में लिटा के ठीक कर देता था क्योंकि वो कहता था इनमें ऑर्गन एनर्जी इकट्ठी है ये जो पावलिता है वो आपकी कोई भी शक्ति को आपके ध्यान से इकट्ठा कर लेता है आपको ख्याल में ना होगा जब आपकी तरफ लोग ध्यान देते हैं तो आप स्वस्थ अनुभव करते हैं जब आपकी तरफ लोग ध्यान नहीं देते तो आप अस्वस्थ अनुभव करते इसलिए एक बड़ी अद्भुत घटना घटती है कि जब आप चाहते हैं कि लोग ध्यान दें आप बीमार पड़ जाते हैं बच्चे तो स्ट्रिक को बहुत जल्दी समझ जाते आपकी सौ में से नब्बे बीमारियां ध्यान की आकांक्षाओं से पैदा होती हैं क्योंकि बिना बीमार पड़े घर में आपको कोई ध्यान नहीं देता पत्नी बीमार पड़ जाती है तो पति उसके सिर पर हाथ रख के बैठता है बीमार नहीं पड़ती तो उसकी तरफ देखता भी नहीं पत्नी इस रहस्य को जानबूझ के नहीं अचेतन में समझ जाती है कि जब उसे ध्यान चाहिए तब उसे बीमार होना पड़ेगा इसलिए कोई स्त्री उतनी बीमार नहीं होती जितनी दिखाई पड़ती या जितना वो दिखावा करती या जब उसका पति कमरे में होता तो जितना वो कूलती कराहती और आवाजें करती वो आवाजें उतनी नहीं है जितना कि पति कमरे में नहीं होता तब वो करती तब नहीं भी करती इस पर थोड़ा ध्यान देने जैसा कारण क्या होगा बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते कि जब वो बीमार होते हैं तो सारे घर की अटेंशन उनके ऊपर हो जाती एक दफा ये बात समझ में आ गई कि अटेंशन आकर्षित करने के लिए बीमार होना रसपूर्ण है जिंदगी भर के लिए बीमारी आधार बना लेती मनोवैज्ञानिक सलाह देते हैं लेकिन बुद्धिमानी की सलाह बड़ी उल्टी मालूम पड़ती है वो कहते हैं जब कोई बीमार हो तब जान के भी उस पर कम से कम ध्यान देना अन्यथा उसे बीमार होने के लिए तुम कारण बनोगे जब कोई बीमार हो तब तो ध्यान देना ही मत सेवा कर देना लेकिन ध्यान मत देना बड़े तथस्थ भाव से बीमारी को कोई रस देना खतरनाक है तो जिंदगी में वो आदमी कम बीमार पड़ेगा ज्यादा स्वस्थ रहेगा उसके लिए ध्यान और बीमारी जुड़ेंगी नहीं लेकिन ध्यान से शक्ति मिलती है इसलिए तो इतना सारी दुनिया में ध्यान पाने की कोशिश चलती है एक नेता को क्या रस आता होगा जूते खाए गालियां खाए उपद्रव सहे रस क्या आता होगा लेकिन जब वो भीड़ में खड़ा होता है तो सब आंखें उसकी तरफ फिर जाती पावलिता कहता है कि वो सबकी शक्ति से भोजन पाता है कोई आश्चर्य नहीं कि नेहरू कुछ दिन और जिंदा रह जाते अगर चीन का हमला ना होता अचानक भोजन कम हो गया ध्यान बिखर गया कोई राजनीतिक नेता पद पर रहते हुए मुश्किल से मरता है इसलिए कोई राजनीतिक नेता पद नहीं छोड़ना चाहता नहीं तो मरना और पद छोड़ना करीब आ जाते मुश्किल से मरता है कोई राजनीतिक नेता पद पर मरना ही पड़े आखिर में बात अलग है अपनी पूरी कोशिश भी वो ये करता है कि जीते जी पद न छूट जाए क्योंकि पद छूटते ही उम्र कम हो जाती लोग रिटायर होकर जल्दी मर जाते अब जो आदमी पुलिस का ऑफिसर था वो आदमी रिटायर हो गया उसकी 10 साल कम से कम उम्र कम हो जाती अभी इस पर तो बहुत काम चलता है और बहुत देर ना लगेगी कि लोग रिटायर होने से इंकार करने लगेंगे जैसे ही उनको पता चल जाएगा कि गड़बड़ क्या हो रही है रिटायर जब तक आदमी नहीं होता तब तक स्वस्थ मालूम पड़ता है रिटायर होते ही बीमार पड़ जाता है जो ध्यान का भोजन उसे मिल रहा था दफ्तर में जाता था लोग खड़े हो जाते थे सड़क पे निकलता था लोग नमस्कार करते थे बच्चे भी डरते थे क्योंकि बाप का कब्जा था पैसे पर बैंक बैलेंस बाप के नाम था पत्नी भी भयभीत होती थी फिर सब रिटायर हो गया हाथ से सब धीरे धीरे सूत्र छूट गए अब वो बैठा रहता कोने में लोग ऐसे निकल जाते हैं जैसे वो है ही नहीं तो वो खांसता खकारता है आवाज देता है कि मैं भी यहां हूं वो हर चीज में अड़ंगेबाजी करता है बूढ़ों की आदत अड़ंगेबाजी की और किसी कारण से नहीं हर चीज में अड़ंगेबाजी करता है कोई ऐसी बात नहीं जिसमें वो अड़ंगा ना डाले क्योंकि अड़ंगा डाल के वो बता सकता है कि मैं हूं और थोड़ा ध्यान आकर्षित कर सकता ये बहुत दीन अवस्था है ये बहुत दैनीय अवस्था है ये बहुत रुग्ण है दुखद है लेकिन है वो घर में कोई ऐसी चीज ना चलने देगा जिसमें वो सलाह ना दे हालांकि कोई उसकी सलाह नहीं मानता ये वो जानता है इसे वो दिन भर कहता है कि कोई मेरी मैं नहीं मानता लेकिन फिर दिन भर देता क्यों वो दिन भर कहता है कोई मेरी सुनता नहीं गांधी जी कहते थे कि वो 125 वर्ष जियेंगे और जी सकते थे अगर भारत आजाद ना होता तो वो एक वर्ष जी सकते थे भारत का आजाद होना उनके मरने का हिस्सा बन गया क्योंकि आजादी के बाद ही जो उनकी सुनते थे उन्होंने सुनना बंद कर दिया क्योंकि वो खुद ही ताकतवर हो गए वो खुद ही पदों पर पहुंच गए तो गांधी ने कहा कि मैं खोटा सिक्का हो गया हूं मेरी अब कोई सुनता नहीं लेकिन गांधी को भी पता नहीं होगा कि गांधी जब भी ये कहते थे कि मेरी कोई सुनता नहीं मैं एक खोटा सिक्का हो गया हूं मैं बोलता रहता हूं कोई मेरी फिक्र नहीं करता कोई मेरी सलाह नहीं मानता हालांकि वो सलाह दिए जाते थे मरने के पहले उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि अब मेरी 125 वर्ष जीने की कोई आकांक्षा नहीं है परमात्मा मुझे जल्दी उठा ले क्यों क्योंकि खोटे सिक्के हो गए क्योंकि कोई सुनता नहीं क्योंकि कोई ध्यान नहीं देता जो ध्यान देते थे वो भी इसलिए ध्यान देते थे कि बिना गांधी पर ध्यान दिए उन पर कोई ध्यान नहीं देता था अब वो खुद ही ध्यान पाने के अधिकारी हो गए थे सीधा लोग उनको ध्यान दे रहे थे अब वो गांधी पर कहने के लिए ध्यान दें? कोने में पड़ गए थे कोई नहीं कह सकता कि गोंद से की गोली को सामने देख उनके मन में धन्यवाद ना उठाओ कोई नहीं कह सकता कि उन्होंने सोचा हो कि आ गया भगवान का संदेशवाहक झंझट मिठी विदा होते है ध्यान भोजन है बहुत सटल फूड बहुत सूक्ष्म भोजन है अकेले ध्यान पर भी जी सकते हैं आप इसलिए जब कभी कोई प्रेम में पड़ता है तो भूख कम हो जाती है आपको पता है अगर कोई आपको बहुत प्रेम करता है तो भूख एकदम कम हो जाती क्यों कम हो जाती जब कोई प्रेम करता है, प्रेम का मतलब ही क्या है कि कोई आप पर ध्यान देता है, और मतलब क्या है और जब कोई आप पर ध्यान नहीं देता आपको पता है मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब कोई ध्यान नहीं देता तब लोग ज्यादा भोजन करने लगते हैं जब कोई ध्यान देता है तो कम भोजन करते हैं क्योंकि ध्यान भी कहीं गहरे में भोजन का काम करता है बहुत सूक्ष्म तल पर काम करता है जिस चीज को हम ध्यान देते हैं उसको शक्ति देते हैं यह मैं कह रहा हूं और अब इसको कहने के वैज्ञानिक आधार हैं अब इसको नापने के भी उपाय हैं। मैं पीछे आपसे निकोलियव और काम का नाम लिया ये दोनों व्यक्ति टेलीपैथिक कम्युनिकेशन में इस समय पृथ्वी पर सबसे ज्यादा निष्णात लोग निकोलियो विचार भेजता है ब्रॉडकास्ट करता है और हजारों मील दूर कामेनियो उस विचार को पकड़ता है वैज्ञानिकों ने यंत्र लगा के बड़े चकित हो गए कि जब निकोलियो विचार भेजता है तो उसकी शक्ति छीन होती उसके चारों तरफ यंत्र बताते हैं कि उसकी शक्ति छीण हो रही और जब हजारों मील दूर कामेनियो विचार को ग्रहण करता है तब उसकी शक्ति यंत्र बताते हैं कि बढ़ गई आश्चर्यजनक हजारों मील दूर लेकिन लेकिन जब निकोलियो विचार भेजता है कामेनियों को तो उससे पूछा गया वो करता क्या है वो कहता है मैं आंख बंद करके ध्यान करता हूं कि कामेनियो मेरे सामने उपस्थित है वो दूर नहीं है मेरे सामने उपस्थित है मैं अपने सारे ध्यान को उस पर लगा देता हूं सब भूल जाता हूं सिर्फ कामनीय रह जाता है और जब कामनीय रह जाता है मुझे प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगता है कि ये सामने खड़ा है तब मैं उससे बोलता हूं ध्यान वो अटेंशन दे रहा है तो उसकी ऊर्जा हजारों मील दूर बैठे हुए व्यक्ति को उपलब्ध हो जाता जिस चीज पर हम ध्यान देते हैं वहां शक्ति संग्रहित होती है और जहां से हम ध्यान देते हैं वहां से शक्ति हटती है और विसर्जित होती है जिस वृत्ति पर आप ध्यान देते हैं उस पर शक्ति संग्रहित हो जाती है जब आप काम वासना का विचार करते हैं तो आपके काम वासना का जो केंद्र है वो शक्ति को इकट्ठा करने लगता है जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वो वृत्ति का केंद्र आपके भीतर शक्ति को इकट्ठा कर लेता है आप ही शक्ति देते हैं ध्यान देकर फिर वो केंद्र शक्ति से भर जाता है तो शक्ति से मुक्त होना चाहता है क्योंकि बोझिल हो जाता है ये ये जाल है आदमी के भीतर लेकिन काम वासना पर ध्यान दो तरह से दिया जा सकता है एक कि आप कामवासना में रस लें तो भी ध्यान दिया जा सकता है तो प्रकटस्थ नेचुरल कामवासना आप में घनीभूत होगी नैसर्गिक कामवासना आप में शक्तिशाली हो जाएगी एक विकृत ध्यान दिया जा सकता है एक आदमी कामवासना पर ध्यान देता है कि मुझे कामवासना से लड़ना है मुझे कामवासना को भीतर प्रवेश नहीं होने देना है वो भी ध्यान दे रहा है उसका भी काम का सेंटर सेक्स सेंटर शक्ति को इकट्ठा कर लेता है अब बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि जो नैसर्गिक काम वासना को ध्यान देता है वो तो नैसर्गिक रूप से शक्ति उसकी विसर्जित हो जाएगी लेकिन जो विसर्जित नहीं करना चाहता और ध्यान देता है इसका क्या होगा इसकी शक्ति विकृत रूप लेना शुरू करेगी ये विसर्जित हो नहीं सकती ये शरीर के दूसरे अंगों में प्रवेश करेगी और उनको विकृत करने लगेगी ये चित्त के दूसरे स्नायुओं में प्रवेश करेगी और उनको विकृत करने लगेगी ये आदमी भीतर से उलसता जाएगा और जाल में फंसता जाएगा अपनी ही अपनी ही दी गई शक्ति से ऐसा हुआ कि हम एक वृक्ष को पानी दिए जाते हैं और प्रार्थना किए जाते हैं कि वृक्ष बड़ा ना ये वृक्ष बढ़ाना हो प्रार्थना किए जाते हैं और पानी दिए जाते हैं जिस वृत्ति को आप ध्यान देते हैं चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में आप उसको पानी और भोजन देते हैं तब का मूल सूत्र यही है कि ध्यान कहीं और दो जहां तुम शक्ति को इकट्ठा करना चाहते हो वहां मत दो ध्यान ही उठाओ ऊपर अगर काम वासना से मुक्त होना है तो काम वासना पर ध्यान ही मत दो पक्ष में भी नहीं विपक्ष में भी नहीं लेकिन ध्यान आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि ध्यान आपकी शक्ति है वो काम मांगती है तो तप का मूल सूत्र यह है कि ध्यान के लिए नए केंद्र निर्मित करो नए केंद्र आदमी के भीतर हैं और उन केंद्रों पर ध्यान को ले जाओ जैसे ही ध्यान को नया केंद्र मिल जाता है और वह नए केंद्र में शक्ति को उडेलने लगता है वैसे ही पुराने केंद्रों से मुक्त होने लगता है पहाड़ पर चढ़ाई शुरू हो गई काम वासना का केंद्र हमारा सबसे नीचा केंद्र है वहां से हम प्रकृति से जुड़े सहस्त्रार हमारा सबसे ऊंचा केंद्र है वहां से हम परमात्मा ऊर्जा से जुड़े दिव्यता से भव्यता से भगवत्ता से जुड़े जब भी आप ध्यान देते हैं आपने ख्याल किया कि आपके मस्तिष्क में विचार चलता है काम वासना का और आपका काम केंद्र तत्काल सक्रिय हो जाता है यहां विचार चला विचार तो चलता है मस्तिष्क में और काम केंद्र बहुत दूर है वो तत्काल सक्रिय हो जाता है ठीक यही उपाय तपस्वी अपने सहस्त्रार की तरफ अपने ध्यान को लौटा के करता है वो जैसे ही सहस्त्रार की तरफ ध्यान देता है वैसे ही सहस्त्रार सक्रिय होना शुरू हो जाता है और जब शक्ति ऊपर की तरफ जाती है तो नीचे की तरफ नहीं जाती और जब शक्ति को मार्ग मिलने लगता है शिखर पे चढ़ने का तो घाटियां वो छोड़ने लगती है और जब शक्ति को प्रकाश के जगत में प्रवेश होने लगता है तो अंधेरे के जगत से चुपचाप उठने लगती अंधेरे की निंदा भी नहीं होती उसके मन में अंधेरे का विरोध भी नहीं होता उसके मन में अंधेरे का ख्याल भी नहीं होता उसके मन में अंधेरे पर ध्यान ही नहीं होता ध्यान का रूप रूपांतरण है तप अब इसको अगर इस तरह समझेंगे तो तप का मैं दूसरा अर्थ आपको कह सकूंगा तप का ऐसे अर्थ होता है अग्नि तप का अर्थ होता है अग्नि तप का अर्थ होता है भीतर की अग्नि मनुष्य के भीतर जो जीवन की अग्नि है उस अग्नि को ऊर्जागमन की तरफ ले जाना तपस्वी का काम है उसे नीचे की ओर ले जाना भोगी का काम है भोगी का है जो अग्नि को नीचे की ओर प्रवाहित कर रहा है जीवन में अधोगमन की ओर तपस्वी का अर्थ है जो ऊपर की ओर प्रवाहित कर रहा है उस अग्नि को परमात्मा की ओर सिद्धावस्था की ओर यह अग्नि दोनों तरफ जा सकती है और बड़े मजे की बात यह है कि ऊपर की तरफ आसानी से जाती है नीचे की तरफ बड़ी कठिनाई से जाती है क्योंकि अग्नि का स्वभाव ऊपर की तरफ जाना है आपने ख्याल किया आप आग जलाते हैं वो ऊपर की तरफ जाने लगती है इसलिए इसे तप नाम दिया इसे अग्नि नाम दिया इसे यज्ञ नाम दिया ताकि यह ख्याल में रहे कि अग्नि का स्वभाव तो ऊपर की तरफ जाना है नीचे की तरफ तो बड़ी चेष्टा करके ले जानी पड़ती पानी नीचे की तरफ बहता है अगर ऊपर की तरफ ले जाना हो तो बड़ी चेष्टा करनी पड़ती है और आप चेष्टा छोड़ दें कि पानी फिर नीचे की तरफ बहने लगा आपने पंपिंग इंतजाम छोड़ दिया पानी फिर नीचे बहने लगेगा अगर ऊपर चढ़ाना है तो पंप करो ताकत लगाओ मेहनत करो नीचे बहने के लिए पानी किसी की मेहनत नहीं मांगता खुद बहता है वो उसका स्वभाव है अग्नि को अगर नीचे की तरफ ले जाना है तो इंतजाम करना पड़ेगा अपने से अग्नि ऊपर की तरफ उठती है ऊर्ध्वगामी इसको तप कहने का कारण है क्योंकि भीतर की जो अग्नि है जो जीवन अग्नि है वो स्वभाव से ऊर्ध्वगामी है एक बार आपको उसके ऊर्ध्वगमन का अनुभव हो जाए फिर आपको प्रयास नहीं करना पड़ता उसको ऊपर जाने के लिए वो जाती रहती है एक बार सहस्त्रार की तरफ तपस्वी का ध्यान मुड़ जाए तो फिर उसे चेष्टा नहीं करनी पड़ती फिर वो अग्नि अपने आप बहती रहती है धीरे धीरे वो भूल ही जाता है क्या नीचे क्या ऊपर भूल ही जाता है क्योंकि फिर तो अग्नि सहज ऊपर बहती रहती है एक बार आग राह पकड़ ले तो ऊपर की तरफ जाना उसका स्वभाव है नीचे की तरफ ले जाने के लिए बड़ा आयोजन करना पड़ता है लेकिन हम नीचे की तरफ ले जाने के इतने लंबे अभ्यास थे जन्मों जन्मों के हमारा अभ्यास है नीचे की तरफ ले जाने का इसलिए नीचे की तरफ ले जाना जो कि वस्तुतः कठिन है वो हमें सरल मालूम पड़ता ऊपर की तरफ ले जाना जो कि वस्तुतः सरल है वो हमें कठिन मालूम पड़ता कठिनाई हमारी आदत में है आत्ते बड़ी कठिन हो जाती हैं और कभी कभी स्वभाव जो कि हमारी आदत नहीं है जो कि वस्तु का धर्म है उसके ऊपर हमारी आदत इतनी सख्त होकर बैठ जाती है कि स्वभाव को दबा देती है हम सबके स्वभाव दबे हुए हैं आत्म से जिसको महावीर कर्म का क्रम कहते हैं वह हमारी आत्तों का क्रम है हमने आते बना रखी है वो हमें दबाए हुए वह आतें लंबी है पुरानी है गहरी है उनसे छूट जाना आज इसी वक्त संभव नहीं हो जाएगा तो हम उनसे लड़ना शुरू करते हैं और उल्टी आदत बनाते हैं लेकिन आदत फिर भी आदत ही होती है गलत तपस्वी सिर्फ आदत बनाता है तब की ठीक तपस्वी स्वभाव को खोजता है आदत नहीं बनाता है हैबिट और नेचर का फर्क समझ लें हम सब आदतें बनवाते हैं हम बच्चे को कहते हैं क्रोध न करो क्रोध की आदत बुरी है न क्रोध करने की आदत बनाओ वो नक्रोध करने की आदत तो बना लेता है लेकिन इससे क्रोध नष्ट नहीं होता क्रोध भीतर चलने लगता है। काम वासना पकड़ती तो हम कहते हैं ब्रह्मचरी की आदत बनाओ वो आदत बन जाती लेकिन काम वासना भीतर सरकती रहती वो नीचे की तरफ बहती रहती उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तपस्वी खोजता है स्वभाव के सूत्र को ताओ को धर्म को वो क्या है जो मेरा स्वभाव उसे खोजता सब आत्तों को हटाकर वो अपने स्वभाव का दर्शन करता है लेकिन आत्म को हटाने का एक ही उपाय है ध्यान मत दो आदत पर ध्यान मत दो एक मित्र चार छह दिन पहले मेरे पास आए उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि बंबई में रहकर और ध्यान हो सकता है सड़क का क्या करें बोपू का क्या करें ट्रेन जा रही सिटी बज रही इसका क्या करें मैंने उनसे कहा ध्यान मत दो कैसे ध्यान ना दे खोपड़ी पर भोपू बज रहा है नीचे कोई हान बजाया चला जा रहा है ध्यान कैसे ना थे मैंने उनसे एक एक प्रयास करो भोंपू कोई नीचे बजाया जा रहा है उसे भोंपू बजाने दो तुम ऐसे बैठे रहो कोई प्रतिक्रिया मत करो कि भोपू अच्छा कि भोंपू बुरा कि बजाने वाला दुश्मन कि बजाने वाला मित्र किसका सिर तोड़ देंगे अगर आगे बजाया कुछ प्रतिक्रिया मत करो तुम बैठे रहो सुनते रहो सिर्फ सुनो थोड़ी देर में ही तुम पाओगे कि भोंपू बचता भी हो तो भी तुम्हारे लिए बचना बंद हो गया एक्सेप्ट इट स्वीकार करो जिस आदत को बदलना हो उसे स्वीकार कर लो उससे लड़ो मत स्वीकार कर लो जिसे हम स्वीकार कर लेते हैं उस पर ध्यान देना बंद हो जाता है क्या आपको पता है किसी स्त्री के आप प्रेम में हो उस पर ध्यान होता है फिर विवाह करके कर उसको पत्नी बना लिया फिर वो स्वीकृत हो गई फिर ध्यान बंद हो जाता है। जिस चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं एक आपके पास नहीं वो सड़क पर निकलती है चमकती हुई ध्यान खींचती है फिर आपको मिल गई फिर आप उसमें बैठ गए फिर थोड़े दिन में आपका ख्याल ही नहीं आता कि वो कार भी है चारों तरफ जो ध्यान को खींचती वो स्वीकार हो गई जो चीज स्वीकृत हो जाती है उस पर ध्यान जाना बंद हो जाता है स्वीकार कर लो जो है उसे स्वीकार कर लो अपने बुरे से बुरे हिस्से को भी स्वीकार कर लो ध्यान देना बंद कर दो ध्यान मत दो उसको ऊर्जा मिलनी बंद हो जाएगी वो धीरे धीरे अपने आप छीन होकर सुकड़ जाएगी टूट जाएगी और जो बचेगी ऊर्जा उसका प्रवाह अपने आप भीतर की तरफ होना शुरू हो जाएगा गलत तपस्वी उन्हीं चीजों पर ध्यान देता जिन जिनपे भोगी देता सही तपस्वी ठीक तप की प्रक्रिया ध्यान का रूपांतरण है वो उन चीजों पर ध्यान देता है जिनपे न भोगी ध्यान देता न तथाकथित त्यागी ध्यान देता वो ध्यान को ही बदल देता है और ध्यान हमारा हमारे हाथ में हम वहीं देते हैं जहां हम देना चाहते हैं अभी आम बैठे हैं आप मुझे सुन रहे हैं अभी यहां आग लग जाए मकान में आप एकदम भूल जाएंगे कि सुन रहे थे कि कोई बोल रहा था सब भूल जाएंगे आग पर ध्यान दौड़ जाएगा बाहर निकल जाएंगे भूल ही जाएंगे कि कुछ सुन रहे थे सुनने का कोई सवाल ही ना रह जाएगा ध्यान प्रतिपल बदल सकता है सिर्फ नए बिंदु उसको मिलने चाहिए आग मिल गई वो ज्यादा जरूरी जीवन को बचाने के लिए हो गई तो तत्काल ध्यान वहां दौड़ जाएगा आपके भीतर तप की प्रक्रिया में उन नए बिंदुओं और केंद्रों की तलाश करनी है जहां ध्यान दौड़ जाए और जहां नए केंद्र सशक्त होने लगे इसलिए तपस्वी कमजोर नहीं होता शक्तिशाली हो जाता गलत तपस्वी कमजोर हो जाता गलत तपस्वी कमजोर होकर सोचता है कि हम जीत लेंगे और भ्रांति पैदा होती है जीतने की अगर एक आदमी को तीस दिन भोजन न दिया जाए तो काम वासना छीण हो जाती इसलिए नहीं कि काम वासना चली गई इसलिए कि काम वासना के योग रस नहीं बनता शरीर में फिर भोजन दिया जाए तो तीस दिन में जो वासना गई थी वो तीन दिन में वापस लौट आती भोजन मिला शरीर को रस मिला फिर केंद्र सक्रिय हो गया फिर ध्यान दौड़ने लगा इसलिए फिर जिसने भूखा रहते ही काम वासना पर तथा कथित विजय पाई वो बेचारा फिर भूखा ही जीवन भर रहने की कोशिश में लगा रहता है क्योंकि वो डरता है इधर भोजन लिया इधर वासना उठी मगर यह निपट पागलपन है वासना के बाहर हुए नहीं सिर्फ कमजोरी की वजह से वासना को शक्ति नहीं मिल रही है असल में आदमी जितनी शक्ति पैदा करता है उसमें कुछ तो जरूरी होती है जो उसके रोज के काम में समाप्त हो जाती एक खास मात्रा की कैलोरी उसके रोज के काम में उठने में बैठने में नहाने में खाने में पचाने में दुकान में आने में जाने में वह हो जाती सोने में वह हो जाती उसके अतिरिक्त जो बस्ती है वो उस केंद्र को मिल जाती है जिस पे आपका ध्यान है द सुपरफ्लूस जो अतिरिक्त है अगर समझ लें कि एक, एक हजार कैलोरी मान लें कि आपके रोजमर्रा के काम में खर्च होती है और आपके भोजन और आपकी व्यवस्था से आपको दो हजार कैलोरी शक्ति शरीर में पैदा होती है तो आपका ध्यान जिस केंद्र पर होगा एक कैलोरी जो शेष बची है उस केंद्र पर दौड़ जाएगी उसको कोई रास्ता नहीं ध्यान ही रास्ता है ध्यान ही एरो है जिससे वो जाएगी उसको और कुछ पता नहीं कहां जाना है आपका ध्यान उसको खबर देता है कि यहां जाना है वो वहां चली जाती है अब अगर आपको झूठे तप में उतरना है तो आप भोजन इतना कर दें कि हजार कैलोरी से ज्यादा आपके भीतर पैदा ना हो फिर आपको ब्रह्मचरी सदा हुआ मालूम पड़ेगा क्योंकि आपके पास अतिरिक्त शक्ति बस्ती नहीं जो कि सेक्स के केंद्र को मिल जाए हजार शक्ति पैदा होती है हजार आप खर्च कर लेते इसलिए तपस्वी खाना कम कर देता है पैदल चलने लगता है श्रम ज्यादा करने लगता है और खाना कम करता चला जाता है ये दोहरी प्रक्रियाएं करता है ताकि शरीर में शक्ति कम हो और शक्ति वे ज्यादा हो वो मिनिमम पर जीने लगता है न होगी अतिरिक्त शक्ति न वासना बनेगी मगर इससे वो वासना से मुक्त नहीं होता वासना अपनी जगह खड़ी वासना का केंद्र प्रतीक्षा करेगा अनंत जन्मों तक प्रतीक्षा करेगा कहेगा कि जिस दिन शक्ति ज्यादा हो मैं तैयार हूं यह सिर्फ भय में जीना है इस जीने से कहीं कुछ उपलब्ध नहीं होता इससे प्रकृति तो चूक जाती है संस्कृति नहीं मिलती सिर्फ विकृति मिलती है और एक भय चेतना रह जाती है नहीं ये नहीं है मार्ग ठीक पॉजिटिव अस्टिरिटी का ठीक विधायक तप का मार्ग है शक्ति पैदा करो ध्यान रूपांतरित करो ध्यान नए केंद्रों पर ले जाओ ताकि शक्ति वहां जाए इसे हम धीरे धीरे जब और गहरे उतरेंगे ध्यान के परिवर्तन के लिए तो, तो ये प्रक्रिया ख्याल में आ सकेगी लेकिन सबसे पहले तो यह ख्याल में ले लेना चाहिए कि मेरी अतिरिक्त शक्ति किस केंद्र से वह हो रही है उसके विपरीत जो केंद्र है उस केंद्र पर ध्यान को लगाना पड़ेगा एक छोटी सी घटना और आज की बात मैं पूरी करूं धर्म गुरुओं का एक सम्मेलन हुआ है बड़े धर्म गुरु उस देश के एक नगर में इकट्ठे हुए चार बड़े धर्म है उस देश में चारों के चार बड़े धर्म गुरु एक निजी वार्ता में लीन है सब सम्मेलन निपटने के करीब हो गया वो बैठ के बातें कर रहे हैं ऊंची बातें हो चुकी नकली बातें हो चुकी अब वो बैठ के असली गप कर रहे हैं पचहत्तर साल का बूढ़ा धर्मगुरु कहता है कि हो गई वे बातें सुन गए लोग लेकिन तुम्हारे सामने क्यों मैं छिपाऊं और मैं आशा करता हूं तुम भी ना छिपाओगे अच्छा होगा कि हम बताएं कि असली जिंदगी हमारी क्या है मैं तो एक ही चीज से परेशान रहा हूं वो धन और दिन रात धन के विपरीत बोलता हूं पर तो धन पर मेरी बड़ी पकड़ है एक पैसा भी मेरा खो जाए तो रात भर मुझे नींद नहीं आती या एक पैसा मिलने की आशा बन जाए तो भी रात भर एक्साइटमेंट रहता और नींद नहीं आती बड़ी धन ही मेरी कमजोरी बड़ी मुश्किल है इसके पार में नहीं हो पा रहा क्या आप में से कोई पार हो गया तो बताए दूसरों ने कहा पार तो हम भी नहीं हुए हमारी अपनी अपनी मुसीबतें हैं एक ने कहा मेरी मुसीबत तो ये अहंकार है इसके लिए ही जीता हूं इसी के लिए उठता हूं इसी के लिए बैठता हूं इसी के लिए अहंकार के खिलाफ भी बोलता हूं है यही इससे मैं बाहर नहीं हो पाता तीसरे ने कहा मेरी कमजोरी तो ये काम वासना है ये स्त्रियां मेरी कमजोरी है दिन रात समझाता हूं प्रवचन करता हूं ब्रह्मचरी का व्याख्यान करता हूं चर्च में लेकिन मैं उस दिन बोलने में मजा ही नहीं आता जिस दिन स्त्रियां नहीं आती खुद ही मजा नहीं आता बोलने जिस दिन स्त्रियां आती उस दिन मेरा जोश देखने लायक रहता उस दिन जब मैं बोलता हूं तो बात ही और होती लेकिन अब मैं जानता हूं भली भांति की वो भी कामवासना ही मेरी उसके में बाहर नहीं हो पाता चौथा आदमी मुल्ला नसरुद्दीन था <laughs> वो उठ के खड़ा हो गया उसने कहा कि क्षमा करें मैं जाता हूं उन्होंने कहा लेकिन तुमने अपनी कमजोरी ना बताई उसने कहा मेरी सिर्फ एक कमजोरी है वो है निंदा अब मैं नहीं रुक सकता एक भी क्षा पूरा गाँव मेरा राह देख रहा होगा जो मैंने यहां सुना है वो मुझे कहना होगा क्षमा करे मेरी एक ही कमजोरी है अफवाह और अब मेरा रुकना मुश्किल है की कोशिश की तू ठहर भाई तेरी ये कमजोरी थी तो तूने पहले क्यों ना कहा इतनी देर चुप क्यों रहा हर आदमी की कोई ना कोई कमजोरी है उस कमजोरी को ठीक से पहचान ले उसी में आपकी ऊर्जा वह होती है मुल्ला ने कहा कि तब तक तो मैं बैठा रहा जब तक मैं पूरा न सुन पाया लेकिन जब मैंने पूरा सुन लिया तो जग गई मेरी शक्ति अब इस रात सोना मेरे बस में नहीं अब जब तक एक एक शक्ति जग गई मेरी वो जो कमजोरी है हमारी वही हमारी शक्ति का निष्कासन है वहीं से हमारी शक्ति व्यय होती मुल्ला तब तक बिल्कुल सुस्त बैठा था जैसे कोई प्राण ही ना हो अचानक ज्योति आ गई प्राण आ गए चमक आ गई मुल्ला ने कहा कि गजब हो गया कभी सोचा भी ना था कि इस कॉन्फ्रेंस में और ऐसा आनंद आने वाला है हमारी कमजोरी हमारी शक्ति के व्यय का बिंदु है भोग हो या भोग के विपरीत त्याग हो बिंदु वही बना रहता ध्यान वही केंद्रित रहता शक्ति वहीं से विसर्जित होती एवपरिट होती तो बदलने की प्रक्रिया है इस प्रक्रिया पर कल मैं बात करूंगा शायद लंबी इस पे बात करनी पड़े क्योंकि महावीर ने फिर तप के बारह हिस्से किए और एक एक हिस्सा वैज्ञानिक प्रक्रिया है तो कल वैज्ञानिक प्रक्रिया को हम समझ लें, फिर महावीर के एक एक तप के हिस्से को हम बात करेंगे अभी जाएंगे नहीं हालांकि मन की कमजोरी कह रही होगी कि भागो तो थोड़ा रुकेंगे तो कीर्तन संन्यासी करते हैं उतना धैर्य और